सभी चाहते हैं हमको सुख मिले और सुख प्राप्ति के लिए समस्त चेष्टा जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका चेष्टा रहती है हमको कैसे सुख मिले और उस सुख प्राप्ति के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा मूल उद्देश्य हमको सुख मिले संसार करो गृहस्थ करो नौकरी करो चाकरी करो बिजनेस करो शादी करो विवाह करो संसार बढ़ाव संसार रचना करो सब उद्देश्य हमको सुख मिले लेकिन यहाँ तो सुख है नहीं अनितम सुख मांग प्राप्त भजो समम अर्जुन यहाँ सुख है नहीं लाख कोशिश करो लाख प्रयत्न करो लाख साधन करो यहाँ सुख है नहीं सुख यहाँ मिलना संभव नहीं है यह भगवान कहते हैं हम नहीं कह रहे हैं भगवान कहते हैं सुख है नहीं अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो सुख पाने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता है अगर बुद्धिमत्ता सुख पाने का कारण है विद्वत्ता सुख पाने का कारण है तो बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े बुद्धिमान तो देखा जाता है दुखी है अगर धन उपार्जन धन से सुख मिलता है तो बड़े बड़े पैसा वाला देखो जा के उनको ठिकाना नहीं दुख के ठिकाना नहीं बाहर से देखने में आता है जैसे बड़े आनंद से ठाठब बाढ़ से रह रहे हैं गाड़ी में मर्सिडीज गाड़ी में चल रहा है बड़े बड़े मकान हैं बिजनेस है बस खूब चल रहा है भीतर में जाके तो बड़ा दुखी है हम हम पहले अभी तो उतना किसी से मिलते जुलते नहीं है पहले हम हमारे बहुत सारे भक्त पैसा वाला सब हमारे पास आते थे सब बोलते थे हमको उनका घर के दुख इतने दुखी कोई ठिकाना नहीं तुम हम ये क्या है हम लोग तो बहुत सुखी हैं उनके दुख के जितना पैसा वाला है उसका उतना ही दुख है चेष्टा के कोई अंत तो नहीं है सुख पाने के लिए अगर बुद्धिमत्ता बोलो बड़े बड़े बुद्धिमान देखो बड़े बड़े विद्वान देखो आ, दुखी है आ, बड़े बड़े धनवान दुखी है लेकिन सुख तो है नहीं सुखिया मिलेगा नहीं एकमात्र भजन ही सार है हरि भजन से ही तुमको वो शांति मिल सकती है वो शांति वो सुख है आत्मधर्मी तुम्हारे भीतर है वो शांति वो शांति बाहर नहीं है बाहर तुम लाख जन्म तुम तो अनुसंधान करते करते अनंत काल चक्र में भ्रमित हो करके भ्रमण करते करते चौरासी लाख जोनी प्राप्त करके फिर जाकर के तुमको मानव तो न मिला है कहीं तो सुख मिला नहीं किसी को मिला नहीं एं? एं? एं? और अनुसंधान करो बाहर कहीं सुख है नहीं तुम्हारे भीतर है वह है एकमात्र भजन। क्यों भगवान है पूर्ण आनंदमय वहा आनंद के अंश हम है आनंद के अंश होने कारण हमको वो आनंद हर समय मैग्नेट की तरफ आकर्षण कर रहा है हमको पता नहीं है वो आनंद कहा से हमको आकर्षण कर रहा है हर समय चाहिए हमको शांति चाहिए हमको आनंद चाहिए एक छोटी सी प्राणी वो भी देखो घूम रहा है जो जो भी कर रहा है सब आनंद के उद्देश्य से लेकर के उसके लिए उसको समझाने का आवश्यकता है नहीं तुम आनंद का अनुसंधान करो उसका प्रयोजन बोध ही उसका कर्म का प्रेरक होता है आम संसार के लिए सुख के लिए जो भी कर्म करते हैं तो उसका प्रेरक कौन होता है हमको प्रेरणा कौन देते हैं प्रेरणा देते हैं हमारे प्रयोजन बोध जिसका जितना प्रयोजन बोध जिस विषय में उस विषय के लिए वो समय निकाल लेता है विवासो करके प्रयोजन बोध करोड़ों रुपया कमा रहे हैं समय नहीं उनके पास उनका और चाहिए और चाहिए प्रयोजन बोध आ, उनके इतना कर्म का प्रेरक होता है रात में निद्रा नहीं तीन चार फोन लेके बैठा यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक चैन से खा नहीं पाते हैं खाते खाते ड्राइवर गाड़ी रेडी करो गाड़ी रेडी करो हमें जाना है क्या कुछ झलझट हो गया कुछ बस खाना छोड़ करके मैं पीछे आके खाऊंगा तुम लोग बग रहा है प्रयोजन बहुत उसका कर्म का प्रेरक है और वहाँ पर एक साधारण लेबर उचैन से सो रहा है जो भी मिल जाता है दो सूखी रोटी खा करके शांति से सो रहा है तो प्रयोजन बोध उसका कर्मों का प्रेरक होता है जिसका जिस विषय में जितना प्रयोजन बहुत जागृति होती है उस विषय उस वस्तु प्राप्ति के लिए उसका स्वाभाविक वो समय निकाल लेता है उसको कहने की शक्ति नहीं है तुम और समय बढ़ाओ समय निकाल लो कोई है घर में पढ़ना नहीं चाहता है ऐसे बहुत सारे हैं उसको लाख बोलो वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं उसका आग्रह ही नहीं अगर हायर एजुकेशन ले रहा है तो 16-16 घंटा 18 घंटा पढ़ रहा है नहीं? उसका प्रयोजन बहुत दिन रात किताब लगे मेडिकल साइंस जो पढ़ता है अठारह घंटा बीस घंटा पढ़ता है वो लोग प्रयोजन बोध हमको बड़ा डॉक्टर बनना है उसका प्रयोजन बहुत हर एक जल पढ़ना ही नहीं, नहीं चाहते उसका प्रयोजन है नहीं ऐसा है ऐसा ही भजन के लिए भी भजन कोई कोई कहते हैं अब मूल बात जिस विषय हम लोग उनका आलोच्य विषय है वह भजन जो ब्रज में आए हैं जिनके जीवन के उद्देश्य है भजन, जान गए हैं संसार नित्य है यहां सुख नहीं है अब हरिभजन ही सार है बड़े कष्ट से यह मानव जीवन मिला है और मानव जीवन है ही एकमात्र हरि भजन के लिए क्योंकि और दूसरा जो जीवन है वो भोग जो नहीं है देवता से लेकर के और जितना चौदह भुवन में जितना जोनी है सब भोग जीवन है भोग के लिए स्वर्ग लोग क्या है भोग है उनका हरिभजन होगा नहीं उनके द्वारा हरिभजन होना संभव नहीं है स्वर्ग के देवता लोग भी तरसते हैं कि हमको एक बार भारत भूमि में मा मानव जीवन मिल जाए क्योंकि हम ये संसार चक्र से मुक्त होकर के हम हरिभजन करके भगवत चरण पद पान पद्म प्राप्त करके परम आनंद पद को प्राप्त कर लेंगे वो लोग चाहते हैं क्यों दिव्य लोग है ना उनका ज्ञान प्रबल है वो लोग जानते हैं जो ये स्वर्ग लोग जो है ये परम शांति प्राप्ति का कोई साधन है नहीं ये भोग जीवन है आप भी जब शुभ मंगलमय कर्म ज्यादा करते हैं शुभ कर्म तो स्वर्ग में जाकर के भोग करते हैं फिर भोग समाप्त होने से फिर मृतलोक में आ जाता है तो स्वर्ग लोग भी परम आनंद पद नहीं है एकमात्र मतलब मनुष्य जीवन में ही उसका परम मंगल साधन के लिए भगवान ने बड़ी कृपा पूर्वक ये मनुष्य तुन तो दिया है इसके साधन करो इस शरीर रहते रहते तुम अगर हरिपाद में आश्रय करके अपने को भगवत में समर्पण करके अगर भजन करोगे तो परम मंगल आनंदमय पद को तुम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हो जो देवता लोक के द्वारा भी ऐसे परम आनंद धाम प्राप्त करना कदा भी संभव नहीं है ना तो जो ब्रज में आए हैं कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है भजन होता नहीं है भजन नहीं होता उसका कारण क्या है हमारे भीतर हमारे प्रयोजन बोध ही जागा नहीं हमारे मानव जीवन का जो एकमात्र आश्रय है एकमात्र उद्देश्य है एकमात्र लक्ष्य है हरी भजन हरी भगवत प्राप्ति ये प्रयोजन बोध अगर तुम जान जाओगे जो एक एक पल एक एक क्षण इतना कीमती है हमारे लिए जो ये कीमती समय जगत की ऐसे संपत्ति नहीं है जो इसके देकर के तुमको ये इसका तुम फल प्राप्त कर सकते हो इतना कीमती समय है लेकिन हम जानते नहीं इसका मूल्य बोध हमारे पास है नहीं प्रयोजन बोध हमारा जागा नहीं है जी अनाधिकाल संसार चक्र में घूमते घूमते घूमते घूमते भगवान ने हमको कृपा करके ये मानव तो दिया है और ये शरीर रहते रहते अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो जा करके फिर जान जाने न जाने चूराशी लक जोनी में फिर कहाँ से कहाँ ले जाएगा काल चक्रो हमको कहाँ से कौन जोनी में फेंक देगा कोई ठिकाना थोड़ी है फिर कब मानव जन्म मिलेगा तब तो जाके हम हरी भजन करेंगे क्योंकि मानव शरीर छोड़ करके आज दूसरा कोई शरीर है ही नहीं भजन करने का बस मानव जीवन मानव जीवन है एक लॉटरी पहले भी बहुत बार कहे हैं अभी भी कहते हैं सत्य है ना हम लोग कहते हैं ना हम बहुत दुखी हैं हम बहुत दुखी है प्रभु ने हमको दुखी करके रखा है प्रभु ने सबसे बड़ी कृपा है कि तुमको एक मानव तो अनुप्रदान किया है अगर इसका साधन करोगे तो अमृत फल फलेगा इसमें जोग में लगाओगे तो अमृत फल प्रदान करेगा भोग में लगाओगे तो रोग पैदा करेगा शोक पैदा करेगा और दुखमय सागर में गोता लगाओगे इधर जोग इधर भोग है ना भगवान ने बड़ी कृपा की है हमको मानव दोनों दिया है इसलिए हमारे राम प्रसाद एक संगीत है तंत्र साधक राम प्रसाद उनका एक पद है मन रे कृषि काज जानो ना मन रे कृषि काज जानो ना एमन मानव जमीन रोई पड़ी आबाद कर ले फोल तो सोना इतने सुंदर शब्द है आप वो कह रहे हैं अपने मन को ये मन तेरे को खेती करना आता नहीं है किसान किसान जो खेती करते हैं ना तेरे को खेती करना आता नहीं है एं? अगर तेरे को खेती करना आता ना तो ये मानव शरीर रूपी जो क्षेत्र है ये क्षेत्र क्षेत्र को विभाग जो गीता में आए है ना शरीर को कहते हैं क्षेत्र और जीवात्मा को कहते हैं क्षेत्र मान खेत के मालिक जो कृषि कर्म करते हैं करके फसल पैदा करते हैं जैसे वो कृषि कर्म करते हैं ऐसे उसको फल मिलता है ऐसे मानव शरीर के द्वारा जैसे तुम कर्म करोगे ऐसे ही तुमको फल मिलेगा नहीं ये अगर बोलते हैं ये मानव शरीर रूपी क्षेत्र दिया है प्रभु ने तुमको कृपा करके अगर तुम सही ढंग से इसका उपयोग करते ना तो अमृत तो फल भल फलता सोना फलता लेकिन तुमको खेती करना आता ही नहीं इसको भोग में लगा दिया रोग पैदा किया शोक पैदा किया और अंतिम काल में फिर चक्र में जाओ घूमते रहो पशु पक्षी जैसे चित्र है प्रभु ने बड़े कृपा करके दिए है ये प्रभु के असीम कृपा मान लो लेकिन हम इसको दुरुपयोग करेंगे तो फिर क्या होगा इसको जुग में लगाना है जोग में लगाओ तो अमृत फल फलेगा भोग में लगाओ तो शोक पैदा करेगा रोग पैदा करेगा फिर चौरासी लाख जोनि में फिर जाओ चक्कर लगा, तो भजन हमारा होगा नहीं क्या तुम भजन करने के लिए तुमको और तुमको भीतर में एक जलन पैदा होगा हमारे समय नहीं मिल रहा हमारा समय बहुत कम है हमको और भजन करना है पेयजोन बोध को जागाना है ये बोध को जाग गया ना तो भजन ऑटोमेटिक तुम करोगे फिर तुमको बोलने का ज़रूरत नहीं जैसे बच्चों को कहा जाता है पढ़ पढ़ पढ़ने में पढ़, बच्चा पढ़ना आता नहीं है मैया ने किताब दे दिया है पढ़ने के लिए लिख दिया है कुछ ओ मैया चली जाती है तो इधर उधर देखता है एस बार तो लोग संख्या कुछ बाहर जाता है उसको पढ़ना है नहीं मैया रहने से थोड़ा तो पढ़ लेता है किंतु उसको जानता ही नहीं है हमारा जीवन का एक अवश्यम भी बहुत जरूरी है हमारे लिए पढ़ाई करना और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो देखो खुद ही पढ़ता है वो जानता है कि जा हमको एजुकेशन लेना है और हायर एजुकेशन लेना है नहीं तो जीवन हमारा बेकार है ऐसे ना भौतिक जीवन में जो लोग व्यतीत करते हैं वो लोग एजुकेशन को बहुत महत्व देते हैं आ, तो ऐसा ही प्रयोजन बोध को जगाना है हमारे मानव जीवन का सबसे ए, समय जो हमारे बीते जा रहा है ए, इसको पल भर के लिए पलक के लिए भी इसको बीथा जाने नहीं देना चाहिए प्रयोजन बोध जागाना है एक एक पल एक एक क्षण हमारे लिए बहुत कीमती है अनमोल है अनमोल है इसको भगवान चरण में मन को समर्पण करके भजन में लगाओ ने? लेकिन ये प्रयोजन बोध ही हमारा जागा नहीं है जिसलिए हमारा भजन होता नहीं है तो मन क्या करेगा जब भजन में हमारा मन नहीं लगता है तो क्या करेगा फिर जाके विषय में मन लगेगा अगर भजन में मन नहीं लगता है तो क्या करेगा विषय में मन लगेगा स्वाभाविक ही क्योंकि मन तो कुछ खुराक चाहता है ना कुछ आनंद चाहता है जब भजन में मन नहीं लगता है तो विषय से कुछ आनंद उसको मिलता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसमें से वो आनंद लेना चाहता है उसका स्वभाव है ये दोष नहीं है ये मनुष्य प्राणी मात्र मनुष्य नहीं प्राणी मात्र ही स्वभाव है हमको थोड़ा आनंद मिले शांति मिले जब भजन में मन नहीं है मन कैसे होगा मन तो हमारा लगा नहीं प्रयोजन बहुत जगह नहीं है विषय में हमारा मन है तो ऑटोमेटिकली विषय के तरह मन भागता है तो बोलने से थोड़ी भजन करेगा तुम भजन करो भजन करो ये तो प्रयोजन बहुत हमारा एक एक पल एक एक क्षण बहुत कीमती है समय बिथा जाने मत दो किसी भी कीमत पर एं? एं? मुख में अखंड नाम करो एं? मन में प्रभु के चिंतन करो और जो भी कर्म कर रहे हो प्रभु के चरण में समर्पण करके तुम्हारे कर्म दृष्टा बन करके नौकर बन के दाश बन के कर्म करो तो वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा है न किसी को माला करने का समय नहीं बोलते हैं क्या करें समय नहीं है इतना संसार में प्रभु ने ऐसे संसार में हमको फंसाए हैं क्या करें बाबा माला तो होता नहीं है कोशिश करके भी होता नहीं है समय नहीं है तो किसी को माला करने का समय नहीं और किसी को माला छोड़ने का समय नहीं नहीं वो बबू अभी बात नहीं अभी जाइए पीछे हम समय नहीं किसी को माला छोड़ने का समय नहीं ये उसका प्रयोजन बोध हमारा बाहरी भजन करना है मानव तनु रहते रहते हमको परम धाम प्राप्त करना है प्रभु के चरण कमल प्राप्ति करनी है तो उसके लिए माला छोड़ने का समय नहीं और उसके लिए माला करने का समय नहीं समय वही है है ना? तो आया साधन साधन जब होता नहीं भजन तीव्र भजन होता नहीं है इस तरह से हमारे मानसिक प्रक्रिया भी ऐसे ही शिथिल है तो उस स्थिति में साधक को कुछ चिंता करना चाहिए हमको किस तरह से साधन करके आगे निकालने की चेष्टा करना चाहिए हमारा मन तो लगता नहीं है तो क्या करें तो साधन है तीन प्रकार कायिक साधन बाचिक साधन और मानसिक साधन तीन प्रकार साधन ये नहीं जैसे श्री नाम कर रहे हैं यही साधन है शरीर जो है शरीर में तदात्मता के कारण हमारा है? शरीर के द्वारा जो भी भगवत कर्म करते वो भी साधन में गिनती में आता है वो भी भजन हो जाता है अगर मन नहीं लगता है और व्यास मत से मत करूंग गीता में कहते हैं। तो मन को लगाने के लिए कोशिश करते हुए एकांत में आसन में बैठकर कर चेष्टा कर रहे हो हमारा मन लग जाए लेकिन लगता नहीं अभ्यास करके भी हमारा मन लगता नहीं तो अभ्यास असमर्थ से तो मत करो मरो अगर तुम्हारा मन नहीं लगता है तो गीता में शास्त्र में बताते हैं उपाय बताते हैं मीथा जाने नहीं देना निराश नहीं होना निराशा बहुत विघातक होता है साधक जीवन में एक बार निराशा आ गया तो तुम्हारा भजन का मृत्यु उत्साह ही भजन का प्राण है निराशा भजन का मृत्यु है उत्साह नहीं नहीं नहीं अभी हो नहीं रहा है होगा जरूर होगा जरूर होगा उत्साह उत्साह निश्चय धर्जात तत्त कर्म प्रवर्तनाद। उत्साह नहीं नहीं और ज्यादा करके हमको भजन करना पड़ेगा निश्चय अवश्य प्रभु कृपा करेंगे हमको अवश्य कृपा करेंगे आज नहीं हुआ कल से हम और ज्यादा करके भजन करेंगे निश्चयत करो इतना थोड़ी है कि दोपहर माला करके दो चार महीना भजन करके तुमको एकदम भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसा तो है नहीं, नहीं। धारण करना पड़ेगा और विश्वास प्रभु अवश्य हमको कृपा करेंगे ओ पुतित पावन दीन बंधु दीननाथ जगतपति जगन्नाथ हम भी उनके हैं हमको अवश्य कृपा करेंगे पुतित पावन है ऐसे विश्वास तत्कर्म प्रवर्तनाथ तत्त कर्म प्रवर्तना, मैंने जो भगवत अनुशीलन कायिक वाचिक मानसिक साधना जो हमारे लिए निर्देश किया है उस कर्म में लिप्त रहना कायिक साधना वाचिक साधना मानसिक साधना अह शताब और सत्संग में रहना चाहिए सत्संग में नहीं रहने से मन विषय संग में रहने से धीरे धीरे मन भगवत भावना से हटा करके वो विषय चिंतन आकर के स्वाभाविक रूप से हमको प्रभावित कर लेता है हम विवश कर विषय चिंतन में लग जाते हैं और विषय हमको अच्छा लगता है ये अनादिकल का स्वभाव है असका नहीं ये दोष नहीं है ये अनादिकल का स्वभाव है है न तो गीता में कहे अभ्यास असमर्थ दोषी मत करो मो पर अभ्यास करने में तुम असमर्थ हो मन लगता नहीं है कोशिश करके भी मन आसन में बैठते हैं मन कहा दिल्ली बम्बई कहा भग जाता है कोशिश करते वृथा नहीं जाता है ये नहीं समझना मेरी समय जो है वृथा जा रहा है ऐसा नहीं है वृथा नष्ट नहीं हो रहा है अभ्यास कभी विथा जाता नहीं है अभ्यास न चतुषा न अन्य गामिना परमंग पुरुष दिव्यांग जाति पर चिंतन अभ्यास योग के द्वारा भगवत अनुचिंतन करने का चेष्टा करते करते वो भगवत प्राप्ति करने समर्थ हो जाते हैं भगवत कृपा से इजीली स फिर भी कहती हैं, अगर तुम अभ्यास करने में असमर्थ हो अभ्यास कर रहे हैं मन को लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन मन लगता नहीं बोलते मत करो मरो मेरे कर्म करो साधु सेवा संत सेवा गुरु सेवा भगवत सेवा यह सब साधन का एक साधन का अंतर्गत है शरीर के द्वारा इसको भगवत सेवा में लगाओ जो भी करो मत कर्मकृत मत परम मत भक्त संग विवर्जिता निर्भर सर्वभूति से स्वामिति मेरी कर्म समझ करके तुम कर्म करना तुम अपना कर्म मत समझना ये समझ लेना ये मेरी कर्म है मत कर्मकृत जो भी करते हो मेरी कर्म जान करके कर्म करो ऐसे कर्म करो इसमें भी परम कल्याण हो सकता है एक शंकराचार्य का एक शिष्य था मूर्ख गमार ज्ञान मार्ग उपासना पद्धति में अद्वैत तो मार्ग में बहुत विद्वत्ता का बहुत जरूरी है, है क्योंकि वो तत्व विचार नेति नेति विचार ये नहीं ये नहीं ये ये नहीं ये नहीं ऐसे ऐसे नेति नेति विचार करते करते ब्रह्मचिंतन करना है अगर अनपढ़ गमार होता है तो संस्कृत श्लोक तो समझता ही नहीं है वेदांत तो, भाषा तो समझ में आएगा ही नहीं बोलने से भी समझ नहीं सकता इसलिए अद्वैत तो मार्ग में थोड़ा सा संस्कृति ज्ञान होना बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में उतना आवश्यकता है नहीं लेकिन अद्वैत तो मार्ग में ज्ञान का विशेष प्रयोजन है वहाँ विद्वत्ता का कुछ प्रयोजन है भौतिक विद्वत्ता संस्कृति संस्कृत ज्ञान होना जरूरी है तो एक मूर्ख था वो कुछ ज्ञान नहीं था तो क्या करेगा तो दिन रात गुरुजी के सेवा में रहते थे सेवा में रहते थे दिन रात ये साफ करना ये घर सफाई करना कपड़ा धोना ये करना और जितना शिष्य थे सब जानते ये तो अनपढ़ गण है इसको तो कुछ समझ में ही आता नहीं है कुछ पूछो तो बोलना भी आता नहीं है बात करना ठीक से ढंग से बात करना भी आता नहीं है तो सभी अपना काम कराते जाए पानी लाख ऐ तू ये कर हमारा बिस्तर को ठीक कर दे अच्छा ये तो ये कर सब वो सबका काम करता है सबका सेवा करता है बड़े प्रेम से दिन रस सेवा में रहता है कायिक भजन ये वृथा नहीं उसका वेदांत तो समझता नहीं है वेदांत तो भाष्य समझता नहीं है गुरुजी जो कहते हैं शब्द समझ में आता नहीं है लेकिन नहीं वो सारा दिन सेवा में तत्पर रहता है ऐसे बहुत दिन बीत गया है ए, वो मूर्ख हो सबको जानते हैं मूर्ख पागल जैसे है ए, ए, ए, कुछ समझ की बाहर आई है ठीक है गुरुजी आदर करके रखें कोई बात नहीं है एक दिन गुरुदेव बैठे हैं उस दिन एक वेदांत के भाष्य संबंध में कुछ निरसन करेंगे एक विशेष विषय लेकर के सब आलोचना करेंगे गुरुदेव उस दिन वेदांत के कुछ भाष्य विषय में अपना मंतव्य पेश करेंगे तो सब शिष्य लोग बैठे गुरुदेव बैठे शंकराचार्य जी बैठे तो गुरुदेव चुपचाप बैठे हैं, शिष्य लोग कहते हैं गुरुदेव आप शुरू कीजिए आप शुरू कीजिए हम लोग बैठे हैं, सब आ गए हैं सब उद्रीब होकर सुन रहे हैं गुरुदेव क्या भाष्य देते हैं तो बोलते नहीं वो पागल जो है ना उसको आने दो वो रोज वो तो समझता नहीं है दूर रखे ठड़ा रहता हाथ जोर करके बस वही ठड़े होकर वो सुनता है उसको समझ में तो कुछ आता नहीं है लेकिन वो पास ही रहता है बोल उसको बुलाओ उसको आने दो बोलते गुरुदेव वो तो समझता नहीं है कुछ आने से ना आने से क्या है अपना काम में है और नहीं नहीं नहीं रोज तो ये ठड़ा रहता है आने दो उसको तो देखते हैं वो तो है ही नहीं तो बुला बुला बुला, बुला उसको जा कर के गंगा किनार में जा कर के देखता है गुरुदेव तो को कौपिन धो रहे हैं कमंडल माँज रहे हैं जो पगला चल चल चल, चल। गुरुदेव बुला रहे हैं और गुरुदेव बुला रहे हैं जल्दी जल्दी करके शब्दों जा करके आ करके राख करके गुरुदेव के पागल गुरु में ठड़े हैं ऐसे ऐसे कुछ समझता नहीं है भाषा ही समझ में आता नहीं है एक अक्षर भी ज्ञान नहीं है संस्कृत का और बोलना भी बढ़िया आता है ऐसा आता नहीं है लेकिन सेवा में तत्पर कायिक साधना ये कायिक साधना की बात हो रही है ये साधारण नहीं है अगर भजन नहीं होता है अभ्यास तो मौत करमो परमो भवो उसका दृष्टान्त तो दे रहे हैं हम जो कैसे होता है शंकराचार्य जो कहते हैं देखो आज के जो भाष्य है ये भाष्य हम नहीं देंगे ये पागल देगा ये आज के भाष्य जो है ये देगा तो सब कोई समझ रहे हैं गुरुदेव मजाक करते हैं मजाक कर रहे हैं ये तो पागल है कुछ जानता नहीं है बोलना आता नहीं है तो सब मुंह में कपड़ा देकर हंस रहे हैं गुरुदेव कह रहे हैं वो भाष्य देगा ए? ऐसा है ना तो गुरुदेव मजाक कर रहे हैं तो मुंह में कपड़ा देख रहे गुरुदेव मजाक कर रहे हैं बोले नहीं नहीं हाँसी नहीं मैं सत्य कहता हूं आज के ये देगा। बेटा तुम आज के विषय आज जो भाष्य है वेदांत के भाष्य इस विषय में तुम कुछ बोलो तो उसका यहाँ पर मृदंड शिव भगवान के अवतार शक्ति संचार किए उसके भीतर तो ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देते हैं नशे में भाष्यता उसके भीतर रह करके मैं ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्ज्वलित कर देता हूँ ये दिखा रहे हैं जो गुरुदेव सब कर सकते हैं ऐसा नहीं साधन करके जो वस्तु प्राप्त करना संभव नहीं है वो कृपा से संभव है पलक में सब वस्तु तो तुम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हो भगवत कृपा ऐसी है कृपा है अहिखी बेटा तुम आज के भाष्य इस संबंध में तुम कुछ बोलो बस उसका ज्ञान रूप प्रदीप जल गया भीतर में अरे बाबा भेद बात तो उपनिषद अठारह पुराण छह छास्त्र सब एकदम इतना सुंदर सुललित छ में इतना सुंदर पेश कर रहे हैं भाष्य सब एकदम रह गए, ये कैसे संभव गुरु कृपा से ये लोग इतना ज्ञान साधना करके इतना ध्यान धारण उपासना करके जो वस्तु प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं, ये सिर्फ देखो समर्पित तो हो करके का शिवा, शरीर का ही तो है ना वो परम ज्ञान दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ हो गया कृपा से ये नहीं इसको साधारण समझना नहीं चाहिए जो हमारा भजन होता नहीं है भाव तो है कहते हैं हमारा तो भजन होता नहीं है अरे भजन होता नहीं है तो तुम्हारा शरीर तो है ना शरीर के द्वारा इसको लगाओ साधन में इसको लगाओ सेवा में भगवत शिवा में गुरु सेवा में सेवा में लगाओ इसको भगवत शिवा में लगाओ गुरु कृपा से परम ज्ञान परम तत्व को प्राप्त करने में समर्थ हो गया परवर्ती काल में उनका शंकराचार्य जी के जो बड़े बड़े शिष्य थे उसके अंदर उनका भी नाम था क्या नाम हम तो भूल गए हैं तो ऐसा होता है कोई साधना छोटा नहीं समझो भगवान के लिए जो भी साधना अनुष्ठित होती है कायिक साधना बाचिक साधना मानसिक साधना कोई साधना छोटा नहीं समझना चाहिए और तीनों साधना जुगपत होता है तो तो कहनाई क्या है कायिक साधना बाचिक साधना मानसिक साधना तीन का संजोग हो गया तो तो फिर फूल फलने में क्या देरी है? है लेकिन हमको इस विषय में ज़्यादा अग्रही है नहीं हम लोग सोचते हैं कि एकांत में बैठ के थोड़ा माला जाप कर लिया मन तो दिल्ली बम्बई घूम रहा है थोड़ा सा शंखा जो भी हो गया हो गया हो गया भजन जय जय श्री आधे इसको ही हम लोग ठीक ठीक सही भजन समझते हैं वस्तु तो में ऐसा नहीं होता है सर्वाणी कर्मा मई सन्न मत मत्परा अन्य नोग नंग उपाषते तेषा अहम समुद्धर्त मित्र संसर्षागरा भवामी न चिरात्थ मई आवेश चेतसाइन भगवान तो भजन का बात बहुत कहे हैं यह गीता में कह रहे हैं उसके उद्धार करता मैं बहुत जल्दी अचिरात अचिरात शब्द बहुत जल्दी सागर से मैं अपने कृपा बल पर उसके साधन से नहीं अपने कृपा शक्ति के बल पर उसके शास मेरे चरण संगिग्ध में मैं ले आता हूँ किसको जे तु शर्माणी कर्माणी मई समस्त कर्म को भगवत चरण में समर्पण कर दिए हैं अनन्न जुगे न मांग ध्यान उपषति अनन दूसरा चिंता रोहित कर, भगवत चिंतन में तल नहीं न था सब समय उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में भगवत चिंतन जो कर रहे हैं ठीक है शरीर के द्वारा इंद्रिय के द्वारा कर्म कर रहे हैं मन है प्रभु के चरण में अनन्न्य जुग मांग धैंतु उपषदि ऐसे बस एक तो समस्त कर्म समर्पण दूसरा है हर समय प्रभु के चिंतन आ, मन में प्रभु की चिंता आ, बस और समर्पित तो हो करके आ, उनके लिए ही जीना है बोलते है, उसके उद्धारकर्ता मैं हूं और बहुत जल्दी संसार सागर से उद्धार करके मैं अपने चरण को मन में ले आता हूँ अपने कृपा के बल पर आ, तो कायिक साधना का संबंध में थोड़ा सा आलोचना किए कल वाषिक साधना और मानसिक साधना इस विषय में हम लोग और थोड़ा आलोचना करेंगे थोड़ा दिग्दर्शन करने के प्रयास करेंगे उतना ज्ञान तो है नहीं फिर भी प्रभु जैसे शब्द कहेंगे उतना कहेंगे बोलो हर साधक की अपनी अपनी रुचि होती है कि किसी की नाम करने में ज़्यादा रुचि है किसी की रूप ध्यान करने में किसी की सेवा में गुरु सेवा में या किसी की भगवत सेवा में किसी को श्रृंगार करने में रुचि ज्यादा होती है या किसी को पद गायन में या अनेकों अनेकों क्या वही करना चाहिए जिससे साधक जिसमें रुचि होती है उसे या नाम आ, करना देखो भक्ति अंग बहुत है भक्ति अंग चौसठी प्रकार भक्ति अंग है है ना चौसठी प्रकार भक्ति अंग है उसके अंदर नवदा भक्ति श्रेष्ठ है नवदा भक्ति के अंदर नाम है।, एक से एक है तो इतना अंग क्यों अरे भाई एक अंग करके ही तुम भजन करो ना बोलता है ना जैसे हम लोग क्या होता है खाते हैं ना रोज रोज एक ही वस्तु रसोई एक ही रसोई होता है एक ही तरह की रसोई रुचि नहीं होती है बदल बदल के बदल बदल के बदल बदल के है। खाने में भी तीन चार रकम चार पांच रकम अलग अलग मतलब रुचि बदलने के लिए है ऐसे ही भक्तियों का सभी स्वयं सराट संपूर्ण भक्ति प्रदान करने में समर्था है लेकिन साधक का सबकी रुचि समान नहीं है कोई खट्टा खाना पसंद करता है कोई मीठा कोई मिर्ची ऐसे ऐसे अलग अलग रुचि है तो ठाकुर जी ने भी रुचि अनुसार ऐसे अलग अलग अंग सृजन करके भक्ति अंग सृजन करके अब तुम्हारा जिसमें मन लगे वही अंग तुम जाचन करो जाचर करो एक अंग साधे के बाद साधे बहु अंगो निष्ठा हो ही ऊपर जाए अंगो। एक अंग साधे या बहुत सारे अंग साधन करते हैं निष्ठा होने से प्रेम का तरंग आ जाता है है ना? निष्ठा होनी चाहिए जिस अंग में तुम्हारी रुचि है उसी अंग जान करना चाहिए जिसमें ज़्यादा रुचि है किसको स्मरण में ज़्यादा रुचि है तो तुम स्मरण में ज़्यादा समय निकाल लो किसी को कीर्तन में तो कीर्तन ज़्यादा करो किसी को अध्ययन में स्वाध्याय में तो श्रीमद भागवत पुराना दिए सब ग्रंथ अध्ययन और फिर रुचि बदल करके भजन करो कभी कीर्तन कभी श्रवण कभी ठाकुर जी के श्रृंगार इत्यादि अलग अलग अंग रचना अलग अलग अंग साधन के द्वारा भगवत उपासना सभी स्वयं संपूर्ण कोई छोटा नहीं है निष्ठा होनी चाहिए श्रद्धा होनी चाहिए रुचि होनी चाहिए तो नाम संकीर्तन की महिमा ज्यादा बताई नाम तो संकीर्तन तो सर्वोपरि है नाम है अंगी और है अंग जैसे हमारे हाथ पाए पैर हैं सब मस्तक सब लेकर के तो मैं हूँ ना तो नाम है अंगी और जितना भक्ति अंग है हुआ है अंग शरीर के अंग जैसे है, ऐसे हैं नाम सर्वोपरि नाम छोड़ के कोई साधन नहीं नाम सर्वोपरि इस संबंध में भी आलोचना करेंगे एक प्रश्न और जैसे आप कहें अभी भी कहा था कि विषय में मन चला जाता है यह दोष नहीं है तो दोष क्या है दोष तो यही है जो बहिर बनाता है तो वो तो देखो दोष होता है क्या जान बुझ करके हम जानते हैं ये भूल है हम जानते हैं ये अज्ञानता है हम जानते हैं ये हानि का रखा है तो जान जानना उसमें आकर्षित होना यह दोशनीय नहीं है लेकिन उसको जब तुम तत्पर हो जाती हो उसको सेवन करने में तत्पर हो जाता तब जाके दोष होता है मान लो हमारे लिए हमारे शुगर है हमारे लिए राजभोग मीठा निषेध है तो हमारा बहुत लोभ हो रहा है एक एक राजभोग खानेंगे तो ये लोभ होना दोष नहीं है लेकिन राजभोग खा लोगे तो शुगर बढ़ जाएगा <laughs> ना। तो हमारे अंदर जो अनधिकाल की प्रवृत्ति है ना काम क्रोध लोभ मोहम्मद ये कोई दूसरीय नहीं है लेकिन जो पाप कर्म किसको कहते हैं पाप पाप कर्म उसको कहा जाता है जिस कर्म का समाज जीवन में स्वीकृति नहीं उसको पाप कर्म कहा जाता है समाज जीवन में स्वीकृति नहीं ना ये स्वीकार्य नहीं है उसको पाप कहा जाता है तो सेवन करना पाप है सेवन करने की इच्छा होना पाप नहीं ये तो स्वभाव है सबके लिए होता है थोड़ी है मानव शरीर है हमारे भीतर कोई प्रवृत्ति होगी नहीं ये तो एकमात्र मतलब भगवत प्राप्ति से ही पूर्ण रूप से समाप्त तो हो जाता है लेकिन भगवत प्राप्ति के पहले तक उसके भीतर थोड़ा बहुत रहेगा ही एं। एं। ये दोषो नियम नहीं है सेवन करना दोष है हमारे इंद्रिय उसमें लिप्त तो नहीं होना चाहिए बस मन में आया कोई दोष नहीं है अच्छा काल चलेंगे आज तो कािक भजन